विधि मूल्य से हैं चार प्रकार की हुआ उत्पत्ति विधि विनियोग विधि अधिकार विधि प्रयोग विधि अभी उत्पत्ति विधि वो क्या करेगा कर्म स्वरूप मात्र गौरव विधि उत्पत्ति विधि जैसे अग्निहोत्रम जुवती तो ये सिर्फ केवल कर्म का स्वरूप मात्र को कहेगा आगे आगे गया विनियोग विधि अंग मतलब अंग प्रधान संबंध बोध विधि विनियो विधि विनियोग विधि में भी तीन प्रकार के आ गए उसके अंदर में विधात्री अभिधात्री न अच्छा अच्छा अच्छा उसमें सहकारी प्रमाण छह हो गए श्रुति श्रुति श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये छ हो गए इसका विनियोग विधि का ये सहकारी प्रमाण और ये जो सहकारी प्रमाण इसमें प्रथम हुआ श्रुति श्रुति तीन प्रकार के हुई श्रुति तीन प्रकार के हो गये विधात्री अविधात्री विनिवक् अभी विनिवक् में हम लोग तृतीय अभिव्यक्ति देख लिए थे ब्रीहवीर अजयता और आगे द्वितीय अभिव्यक्ति भी देखे थे ब्रिहीन और तृतीय विभक्ति में और एक भी दे दिया था और अरुण या पिंगाक्ष ये दोनों तृतीय द्वितीय अवा, दे रहे हैं में एटम एवं एवं अर्थात तो जैसे विहीन अभवंति जैसे एक उदाहरण हुआ द्वितीय विनियोक्ति का इसी प्रकार के दूसरा उदाहरण एवं इमाम अग्रिगणन रतनाधानी आदत् कितने अंश हो गया वेद का अंश इमाम अग्रिणन अग्रिगणन यहाँ धातु है ग्रह धातु अग्रिणन होना चाहिए तो यहाँ जाता है ग्रहोर भ चंद को भ हो जाएगा तो अग्रिणन हो गया तो इमाम अग्रिणन अर्थात अग्रिण ग्रहण करता हुआ रसनाम ऋत्य रसनाम अर्थात तो रसी रजु ऋत्य ऋतस्य अर्थात तो सत्य से यहाँ ऋत्य का अर्थ कर्म फल प्राप्त कराने वाला जो है कौन कहते हैं कि रसी इति यहाँ तक तो हो गया मंत्र भाग इमाम अग्रिम रसनाम ऋत्य ये हो गया मंत्र इति अश्वाभिधानीम आदते अश्वाभिधानीम अश्व का लगाम जो हाथ में लेकर के अभी दर्श पूर्णमास का वो वेदी इत्यादि बनाने का विषय में जब मिट्टी लाना है तब ये अश्व के द्वारा मिट्टी लाएंगे तो मिट्टी जब लाएंगे अशोका रसना उसका रस्सी रज्जू पकड़ेंगे पकड़ करके चला करके के चला के लेके जाएगा वो तो अश्वका रस्सी रज्जू पकड़ने का समय में यह मंत्र उच्चारण करना है इमाम अग्रिबणन रसनाम ऋत्य इति अश्वाभिधानी में आदतें अश्व का जो लगाम है उसका ग्रहण करता है तो इसलिए यह मंत्र कभी अगर गर्दव का यह रस्सी पकड़ना होता है रज्जु पकड़ना है यह मंत्र उसका अंग नहीं बनेगा अश्वाभिधानिम आदत अश्वाभिधानिम द्वितीय अभिभूति दे दिया तो क्या हुआ तीतिया द्वितीय श्रुतिया अश्वाधानिम द्वितीय श्रुति है रातिपति के अस्वाभिधानी तो द्वितीय श्रुति के द्वारा क्या निश्चय हुआ मंत्र से अस्वाभिधानी अंगत्व मंत्र कितना दूर तक हो गया इम अग्रिगम रसन ऋत्य यहाँ तक ये मंत्रांश हो गया इति अर्थात इसको उच्चारण करके अस्वाभिधानी आदते ये ब्राह्मण अंश ब्राह्मण अंश क्रिया अंश को कहेगा इति ये मंत्र उच्चारण करके ये कार्य करता है भ्रमण अंश अर्थात इसका व्यवहार कहाँ होगा वो क्रिया को बता देता है आदत्य श्रुतिया द्वितीय कहाँ हैीम आदत्ते अस्वाभिधानी द्वितिया हो गया अर्थात यह मंत्र उच्चारण करके अस्वाभिधानीम पुष्क आदत्ते ग्रहण करता है तो ये द्वितीय विभक्ति या निश्चय कर दिया तो अर्थात अस्वाभिधानी अश्वलगाम ग्रहण करने का समय में ही यह मंत्र उच्चारण किया जाएगा मंत्र हो गया अंग अस्वाधानी हो गया अंगी द्वितीय श्रुतिया मंत्र से अस्वाभिधानी अंग मंत्र अस्वाभिधानी का अंग हो जाएगा ये द्वितीय श्रुति होगा रागे यद आहवनीय जुहोति इति आह से हम सप्तमी सुतिया यद आहवनीय जुहोति आहवनीय यहाँ आहवनीय सप्तमी दे दिया जुहोति तो जो जुहोती इसका अधिकरण कौन हुआ किस अग्नि में जोहवन करेगा आहवनी इति से हम जुहोति होम है तो ये होम का अंग कौन हो गया तो होम होम अर्थात तो जो हवन करेगा डालेगा किस में डालेगा कहते हैं अग्नि में तो इसलिए आहवन अग्नि अग्नि अंग हो गया किसका अंग हुआ तुम, का? होम का होमांग त्व होम से अंग तम अंग कौन हो गया आहवन अंगी होम ये कैसा अंगांगी निर्णय हुआ कहते सप्तमी सृतिया तो आह्वन सप्तमी है सप्तमी श्रुति के द्वारा निश्चय हो गया कि आहोवन आधार होगा अंग हो गया एवं अन्यो भी विभक्ति श्रुतिया अन्यत्र भी कहीं और कुछ विभक्ति मिलेगा तो उसके द्वारा ये जानना चाहिए तो ये विनियोक्तिश्रुति का एक प्रकार की हो गया ये विभक्तिश्रुति और भी है वहाँ कहा था विभक्ति एक अभिधान और एक पद रूपा एक अभिधान रूपा एक पद रूपा अभी यहाँ तक विभक्ति का दृष्टांत दे दिया आगे एक अभिधान अभिधान वाचक एक ही वाचकों के अंदर में दो रह कर के अंगो अंगी हो जाते हैं आगे दिखाते हैं पशुना यजेत तो मिलाकर के लिख दिया सुना अजय तो थोड़ा ये अलग अलग पद है दूर दूर हो जाना चाहिए विधात्री अभिधात्री ये दोनों नहीं करते हैं अंगांगी भाव बोधना नहीं करवाएंगे विनियोक् श्रुति ही अंगांगी भाव बोधना करवाएंगे विनियोक्ति श्रुतिलिंग तो वाक्य प्रकरण उसमें श्रुति है जो कि विनियोग विधि का सहकारी है एक हो गया विनियोग विधि जो कि अंगांगी कहेगा वो इसी सहकारी प्रमाण का सहायता ले करके कहेगा तो प्रथम सहकारी प्रमाण हो गया श्रुति श्रुति तीन प्रकार के हो गयी उसमें दो तो अंगांगी भाव नहीं कहेंगे जो तृतीय हो गया विनियोक्ति वो ही अंगांगी भाव कर देगा तो यह विनियोक्ति भी तीन प्रकार के हो गया विभक्ति एक विधान एक पद था पूर्व इसमें? ये बाम पार्श्व आया होगा ना यही वाम पार्श्व में है अभिधात्री श्रुति विधात्री श्रुति विनियोक्तृति तीन प्रकार की श्रुति उसका उसके अंदर में तीन प्रकार की हो गया उसमें अभी विभक्ति रूपा व्याख्यान हो गया उसमें क्या क्या विभक्ति दृष्टांत दे दिए तृतीय सप्तमी ये तीन प्रकार की आगे एका एक अभिधान अभिधान वाचक एक वाचकों के द्वारा दो चीज कहा जाते हैं उसमें अंगो अंगी निर्णय हो जाता है उसको दिखाते हैं पशु यजेत यज ये नहा का रूप है तृतीया तृतीया विभक्ति के द्वारा क्या कारक को कहा जाता है करण कारक का। अभी पशु इसमें वचन क्या है यह के वचन अरे पशु ये पशु यहाँ स्त्री है पुंग है पुंगली तभी जाके आंगो ना स्त्री तभी त्व पुंस हो सामान अभिधान श्रुतिया उसी टा के अंदर एकत्व तो और पुंस तो है और उसी टा में कारकत्व कर्ण कारकत्व वो भी टा तो है अभी टा में करण कारकत्व है और टा में एकत्व तो भी है अभी एक ही अभिधान वाचक टा उसी के अंदर में ये तीन आ गए तो होने से अभी सामान अभिधान श्रुतिया एकस्तु तो हो कारका देखिए यहाँ टा में तृतीय विभक्ति है आपने कह दिया कि टा में जो तृतीय विभक्ति है वो अंग का निर्णय करेगा अभी यहाँ तृतीय विभक्ति अंग का निर्णय नहीं कर रहे हैं। जो ता है ये जो टा है टा के अंदर में इतने सारे पदार्थ है जब हम तृतीय विभक्ति को लेकर के दूसरे के साथ अन्वय करते हैं वो अलग बात है जैसे कहा गया ब्रीभीर यजेत वहाँ ब्रीभीर तृतीय विभक्ति है वो किंतु ब्रीही को याग का अंग बना दिया इसी प्रकार कि यहाँ पशुना यजेत तो यहाँ पशु को याग का अंग बनाना ये बात अभी नहीं कह रहे हैं वो भी है जैसे ब्रीही यजत ऐसे पशु यजेत पशु भी अंग बन जाएगा याग के लिए किंतु अभी यहाँ वो बात नहीं करें अगर पशु को याग का अंग बनाएंगे तो पशु और याग एक अभिधान में है क्या एक पद में भी है क्या वो भी नहीं है एक अभिधान अर्थात एक ही वाचक जिसे टा ता एक, एक अभिधान है एक ही वाचक है उसके अंदर में करणकारकत्व है एकत्व तो है और पुंसत्व है ता में तो नहीं है पशु ना जो ना आ गया इसे एक ही का अंदर में तीन हो गया ये तीन में एक जो करणकारकत्व उसका अंग बन जाते हैं दो कुछ और एकत्व, तो ये अंदर में तीन है उसी में एक अंगी एक अंग दो अंग हो गए ये एक बात अभी जो टा में जो करण कारक तो है तो उसके चलते वो टा अभी यजयत तो याग के साथ भी अंग हो जाएगा ये किन्तु एकाविधान हुआ क्या नहीं, नहीं हुआ एक पद में हुआ क्या वो भी नहीं हुआ तो वहां विभक्ति विभक्ति श्रुति के द्वारा पशु याग का अंग बन गया नहीं। नहीं। तो विभक्ति श्रुति के द्वारा पशु याद का अंग बन गया और यहाँ कहते हैं अभिधान श्रुति टा के अंदर में तीन है दो एक का अंग बन गए ये कहते हैं एक अभिधान अभिधान वाचक टा एक ही है तो वाचक है, है तीन चीज कह देता है वो एक का बाकी दो अंग बन गए होम का कारक का अंग बन गए यहाँ कारक कौन सा कारक है करण कारक पशुना पशुना मतलब ना ये एक पद हो गया क्योंकि ता में शक्ति है पशु में शक्ति है ये दो शक्ति आ गयी कभी दो शक्ति मिल करके एक पद शक्ति होगा एक अभिधान अर्थात जो एक को ही कहता है अभी ये तो दो चीज को कह इस प्रकार। तो ये स्पष्ट हुआ तृतीय विभक्ति क्या कहता था और एक अभिधान क्या कहा ये दोनों अलग अलग हो गया ना तृतीय विभक्ति के तरह पशु याग का अंग हो गया ये एक अभिधान भी नहीं एक पद भी नहीं है वो विभक्ति हो गया और एक एक ही टा के अंदर तीन रहे करण कारकत्व का अंग बन जायेंगे पुछत् और अच्छा अभी पशुना यजे तो कहा पशुना के अंदर एकाभिधान श्रुति का उदाहरण दिखा दिया अभी यजे तो त तो में लिंग है और आख्यात तो है दोनों है अभी यजे तो कहने से इसमें संख्या क्या है वचन एक वचन है तभी तो त तो में एक वचन है और त तो में आख्यात तो भी है आख्यात तो अंश के द्वारा कौन सा भावना कहा जाएगा भावना, लिंग के द्वारा लिंग अंश के द्वारा शब्दी भावना मतलब इस प्रकार की कहेंगे तो ये दोनों ही भावना को कहते हैं तो आख्यात अंश लिंग अंश दोनों ही भावना को कहे अभी कहते हैं यजेत तो आख्यात तो अभिहित तो संख्या या उसमें आख्यात अंश है आख्यात अंश से द्वारा संख्या कहा जाता है कहेंगे उसमें लिंग भी है किन्तु लिंग के, तो के द्वारा संख्या नहीं कहा जाएगा क्योंकि याग करना चाहिए करना के विषय में संख्या आएगा कितने लोग करेंगे यजेत यजेते यजनते कितने लोग करेंगे करता कितने आयेंगे किन्तु तो विधलिंग में मतलब लिंग में वो नहीं है लिंग तो वो शब्द में मतलब शब्द का व्यापार है कि प्रभृत करवा देगा तो यहाँ तो लिंग तो कहेंगे आप यजे तो कही वो भी व्यापार करवाएगा यजय ते कहे वो भी व्यापार करवाएगा और यजय रन कहेंगे तो, तो, तो वो भी व्यापार करवाएगा तो यहाँ तो व्यापार करवाना प्रेरणा वो तो एक ही रहा किंतु कितने लोगों को प्रेरणा दे दिया ये अंतर पड़ गया यजय तो कहा था तो एक व्यक्ति को प्रेरणा दिया यज कह दिया दो व्यक्ति को प्रेरणा दिया अच्छा हाँ आख्यात का कर्ता के साथ अन्वय होगा लिंगी का कर्ता के साथ अन्वय नहीं वो तो प्रेरणा देने वाला वो तो प्रेरणा दे देगा जितने है उतने को प्रेरणा दे देगा दे। इसलिए कहते हैं यजेत तो आख्यात अभिहित तो संख्या यहा भावना अंगत्वम आख्यात में जो संख्या है वो भावना का अंग हो जाएगा कौन सा भावना आख्यात के द्वारा आर्थि भावना इसलिए आर्थिक भावना का अंग हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा कि हैं समान अभिधान श्रुत एक ही त तो के अंदर में एक वचन संख्या भी है और आर्थिक भावना भी है तो ये समान अभिधान श्रुति से आर्थिक भावना का अंग बन जाएगा अभी यजे तो अभी त तो जो है उसमें एक वचन है और तो जो तहने से अभी याग के साथ भी एक वचन का अन्वय होगा एक ही आदमी याग करेगा यज तो कहते हैं करता एक होगा याग करेगा तो जैसे एक पद याग अंग कितने व्यक्ति याग करेंगे, करेंगे एक व्यक्ति करेगा तो अभी संख्या किसमें है यज में है ना तो में है तो में और आर्थिक भावना किस में है आर्थिक भावना तो में है तो के अंदर में शादी भावना है आर्थिक भावना है संख्या भी है पुरुष प्रथम पुरुष है तो ये जो संख्या है वो आर्थिक भावना का जब अंग बनेगा तो बताए है गेरे गेरे। पता नहीं कब से कट गया हाँ भाई जितना समय कट गया वो आपका प्रारब्ब है हम क्या करेगा उससे चलिए अच्छा तो एक ही त तो के अंदर संख्या भी है अर्थी भावना भी है शादी भावना भी रहा किंतु संख्या का शाव् भावना के साथ अन्वय नहीं हो पाएगा आवश्यक नहीं है तो संख्या और आर्थिक भावना दोनों तव तो के अंदर में रहे तभी तो संख्या आर्थिक भावना का अंग बन जाएगा अर्थात अभी जो प्रवृत्ति करेगा आर्थिक भावना प्रवृत्ति करवाएगा प्रवृत्ति करवाएगा कितने को प्रवृत्त करवाएगा एक को करवाएगा तो संख्या आर्थिक भावना का अंग बन गया तो ये एक ही तव के अंदर में दो रहे तो ये किस हो जाएगा ये एक एक अभिधान रूपा अभी जो एक ही हुआ वो एक ही व्यक्ति करेगा क्या एक व्यक्ति अभी करेगा क्या याग करेगा तो अभी त तो के अंदर में है एकत्व तो? और याग ये भी त तो में है क्या तो में नहीं है किंतु याग उसी पद में है पद में है तो एक पद रूपा होकर के संख्या याग का भी मतलब अंग बन जाएगा संख्या अर्थी भावना के भी अंग बना किस से एक अभिधान रूपा और संख्या याग का भी अंग बना एक पद रूपा एक ही पद में अभी यदि आ आज एक पद याग श्रुतियात्म एक पद श्रुति से याग का भी अंग बन गया कौन आर्थिक भावना का अंग कौन बन गया था एक वचन संख्या, तो संख्या आर्थिक भावना का अंग बन गया था संख्या आर्थिक भावना का अंग किससे बना एक अभिधान रूपा और संख्या याग का अंग बनेगा एक पद रूपा ये दोनों का दृष्टांत तो यहाँ हो गया एक ही तो है इसमें शक्ति है वो इसको कहेगा एक पद हो गया अर्थात त तो जिसको कहता है यज उसको नहीं कहता है यज अलग चीज को कह दिया अभी त तो के अंदर में दो तीन चीजें आ जाते हैं किंतु एक ही त तो के द्वारा ही कहा जाता है क्योंकि अब त और यज ये अलग चीज है हम पहले यज को लाते हैं आगे त तो जोड़ते हैं ऐसे त तो को भी अलग अलग कर दे पाएंगे क्या इसलिए त तो के अंदर जितने आएंगे सब कहेंगे ये तो एक ही अभिधायक तो मतलब कहने वाला तो एक ही है समान मतलब अभिधान एक है किसका किसका संख्या और आर्थिक भावना का संख्या आर्थिक भावना इनका अभिधान कौन है अभिधान वाचक त तो है इसलिए समान अभिधान संख्या का जो अभिधान है आर्थिक भावना का वही अभिधान है तो समानम अभिधानम यो हो ये दोनों का अभिधान समान हो गया इसलिए कहते हैं समान अभिधान रूपा यज और संख्या ये दोनों का अभिधान समान है क्या किंतु ये दोनों का पद समान है इसलिए एक पद रूपा हो गया ये जो विनिवक् विधि कहे विनिवक् में तीन प्रकार की विभक्ति एक समान अभिधान रूपा और एक पद रूपा एक अच्छा एक अभिधान है उसको समान अभिधान कह देते है समान एक ही है वो और एक पद रूपा ये तीन विधि का विभाग हो गए। वो वही पशु ना तो उसमें कारक है टा में करण कारक है और एक है और पुंग है तो पुंसत्व और वो जो एक वचन वो कर्णकारक के साथ जाएंगे क्योंकि यज के साथ वो नहीं जा पाएंगे अगर यज के साथ लेंगे तो विभक्ति रूपा करके लेंगे पशु ना ये जो पशु के आगे तृतीय विभक्ति है कर्ण है अगर तृतीय विभक्ति के आधार पर आप अंगांग निर्णय करेंगे तो याग का अंग बन जाएगा जैसे ब्रीही भी या इस प्रकार की पशुना या जेता वो क्या हुआ ना के द्वारा करण कारकों को ले करके आप पद से बाहर अन्य के साथ अन्वय कर रहे हैं वो एक पद के द्वारा अंदर भी नहीं है एक अभिधान में भी नहीं है एक अभिधान जैसा कहते हैं ना कि इंट्रा सिटी इंटरसिटी कहते है ना तो ये ऐसे हुआ ऐसा नगर के अंदर में और एक नगर को दूसरे नगर के साथ ये पता है इंटरसिटी एक्सप्रेस कहते हैं ना कहीं सुने होंगे जो रेल में एक नगर से दूसरे नगर को जाएगा और एक नगर के अंदर जो चलेगा मेट्रो रेल कहते हैं तो जैसे है ये ऐसे ही तो अभी टा में जो करण कारकत्व है उसको लेकर के आप अभी पशुना को यजेतो के साथ जोड़ेंगे ये भी नहीं हुआ एक पद का अंदर में नहीं है एक अभिधान भी नहीं है अंगो अंगी निर्णय हुआ पशु याग का अंग बन गया पशु याग का अंग बन गया और अभी टा में कारकत्व का है कर्ण कारकत्व के चलते अभी पशु याग का अंग बन रहा है ये ठीक है जब हम उसी के अंदर में कहते हैं अथरा इंट्रासिटी जैसे कहते हैं उसमें क्या होता है ये जो करणकारकत्व है टा में उसी टा के अंदर और भी दो चीजें है एक पुंस एकत्व तो। अभी ये दोनों समान अभिधान श्रुति से करण का अंग बन गए एकी ही द्वारा कहा जाता है समान अभिधान श्रुति से पशु नहीं टा के अंदर में तीन है कर्ण कारकत्व तो और पुंस और एकत्व तभी तो। तो ये जो दो चीज पुंस एकत्व तो ये कर्ण कारक का अंग बन गया सभी टा के अंदर है पशु तो अलग है पशु एक पद में है पशु अभी एक अभिधान में नहीं है टा के अंदर तीन है ना तो टा को ही एक अभिधान कहा गया उसी के अंदर में तीन है दो एक का अंग बन गए। गया के अंदर तीन है एक अंगी दो अंग हो गया अभी ये टा में जो अंगी है करणकार तत्व वो क्या करेगा उसके साथ अभी दो आगे वो अंगी है प्रधान है वो जा करके दूसरों के साथ जा पाएगा ये टा क्या कह देगा तो टा कहेगा कि देखिए यहाँ हम जिसके साथ है वो अंग बनेगा टा किसके साथ है पशु के साथ अभी पशु तो को अंग बना देगा किसका बनाएगा याग का तो ये याग और पशु एक पद में है नहीं है तो एक पद रूपा यहाँ हो पाएगा एक अभिधान में है जो पशु और याग अभिधान अर्थात जैसे तो एक अभिधान हुआ पशु एक अभिधान हुआ यज एक अभिधान हुआ टा एक अभिधान हुआ ये सब अभिधान हो गए अर्थात आप जो प्रकृति प्रत्यय लेकर के विस्पत्ति करते हैं सब अलग अलग अभिधान है प्रकृति अलग है प्रत्यय अलग है ये सब एक एक अलग अलग अभिधान हो गए एक अभिधान नहीं है अलग अलग बिल्कुल एक अभिधान नहीं है एक पद भी नहीं है भिन्न पद हो गया जब अन्य पदों के साथ जा रहे हैं तो विभक्ति को लेकर के कर रहे है अभी देखिए एक अभिधान से पुंस्तु एकत्व एक तो करण का अंग बना और विभक्ति रूपा तृतीया विभक्ति को लेकर के पशु को याग बना दिया अभी पशु और पुंस एकत्व तो। अभी पुंस एकत्व तो। और पशु ये एक विधान है एक पद है एक तो ये पशु का भी अंग बन जाएंगे, क्योंकि पशु कितने होना चाहिए और क्या लिंग होना चाहिए अब ये किस किस प्रमाण से होगा एक पद रूपा ये सब ऐसे अंगांगी निर्णय होगा श्रुति का अंदर में ही ये सब हैं। अर्थात पसुना ये है अर्थात क्यूँकी पशुना यजि का मतलब सूती वाक्य है श्रुति का ये अर्थात ऐसे विनियोग हो रहा है अंगांग के निर्णय हो रहा है ठीक है आगे अभी शंका दिखाते हैं कि आपने कह दिया कि संख्या भावना का अंग हो जाएगा और संख्या याग का अंग हो जाएगा ये संख्या कोई पदार्थ है क्या किसी का अंग बन जाएगा तो अगर आप कह दें कि संख्या भावना का अंग हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा पूर्व पक्ष नया तस्थ संख्या ऊपर में जो दिया संख्या अमूर्ताया संख्या यहा कथम भावना अंग मूर्त तो पदार्थ किसका अंग होगा अमूर्त तो पदार्थ किसके कैसे अंग हो जाएगा कहते हैं कि कर्त परिच्छेद द्वारा क्योंकि आर्थिक भावना का अर्थ हो गया कि पुरुष और प्रवृति अभी संख्या और प्रवृत्ति ये दोनों में कैसे अन्वय हो जाएगा क्योंकि प्रवृति एक क्रिया है संख्या तो संख्या है ये दोनों में कैसा होगा कहते क्रिया का जो करता है पुरुष संख्या अभी उस द्रव्य के साथ अन्वय हो जाएगा कर्तिका परिच्छेद कर देगा ये संख्या तो ये जो यजे तो, तो में जो एक है वो कर्ता का परिच्छेद करवा देगा कर्ता एक द्रव्य है संख्या का अंग द्रव्य के साथ हो जाएगा तो ठीक है अभी कहते हैं कि भावना आर्थिक भावना जो पुरुष प्रवृत्ति आर्थिक भावना का अंग संख्या हो जाएगा कर्त परिच्छेद द्वारा कहेंगे यहाँ कर्ता कहाँ आ गया तो कहते कर्ता चो आक्षेप लभ्य अगर कर्ता नहीं होगा तो ये प्रवृत्ति किसकी होगी कौन करेगा ये प्रवृत्ति? आप तव तो का अंदर में आख्यात मानते हैं आख्यात तो का अर्थ तो प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति किसकी होगी अगर एक, एक कर्ता नहीं रहेगा इसलिए कहते हैं कर्ता से आक्षेप लभ्य अर्थात तो अन्यथा अनु न उपपद्य कर्ता बिना प्रवृति न उपपद्यते प्रवृति आर्थिक न उपपद्यते इसलिए कर्ता को तो आक्षेप से लाएगा आख्यात नहीं भावना उचित आख्यात के द्वारा कौन तो सा भावना कहेंगे आर्थिक भावना सावना कर्ता के बिना उपपन्न नहीं हो पाएगा इसलिए तम आक्षिपति तम अर्थात कर्तारम तो, तो कर्ता तो को आक्षेप करके लाएगा क्योंकि कर्ता नहीं होने से भावना सिद्ध नहीं होगा इसलिए कर्ता को आक्षेप कराएगा अच्छा ये विरुद्ध त्रिका विचार हम लोग किए थे नहीं सुने ना विरुद्ध त्रिका अच्छा सुटिए आप अच्छा देखिए पेज नंबर सिक्सटी वन एकसठ वहां मूल में दिया विनियोग विधि अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियो विधि यथा ये नुण विधि है ना गुण है। गुण विधि क्योंकि दधि का ये कथन कर रहा है तो गुण विधि हो गया इसका उत्पत्ति विधि कहाँ से आएगा अग्निहोत्रम अग्निहोत्र तभी अग्नि जुहुयात जुहति इस प्रकार के में में द्वितीय पंक्ति की तृतीय अध्याय से अर्थभूत शेष शेषी भाव निरूपय इन विनियोग विधि लक्ष्यती ये तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं तृतीय अध्याय में ये शेष शेषी भाव प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम विशेषतह साम विशेषत ऊो बाधस्व त्र प्रसंगोदिता क्रम इस प्रकार की बारह अध्याय में बारह चीज कहा गया उसमें तृतीय अध्याय में यह शेष शेषी भाव विचार हो रहा है निरूपय इधानी विनियोग विधि विनियोग विधि शेष शेषि शेष अंग अंगी अंग प्रधान उसको कहेगा अंगाना द्रव्य देवतादी लक्षणा प्रधानेर वाक्या सह संबंध से शेषत्व लक्षण से बोधको विधि अंग अंग सब कौन हो जाएंगे कहते द्रव्य देवता इत्यादि प्रधानेर प्रधान कौन है कहते कोई क्रिया होगा विहित वाक्या जैसे यहाँ अग्निहोत्र जुहुआयात तो जु ते इसमें जुहुआत ये प्रधान क्रिया कह रहा है और दधना जुहती दधी उधर एक द्रव्य है दधना जूहोती में जो द्रव्य कहा गया वो वाक्यांतर अग्निहोत्र जुहयात में प्रधान है होमो होमो के लिए अंग हो जाएगा दधना जूहती में एक द्रव्य कहा गया अग्निहोत्रम जुह में एक प्रधान होम को कहा जुहियात तो अभी दधना जूहती में जो द्रव्य कहा गया वाक्यांतर विहित अन्य वाक्य में जो अग्निहोत्र जुहयात वाक्य में जो प्रधान कहा गया होम उसका अंग ये दधी हो जाएगा तो दधना जूहती ये कर्म को प्रधान को नहीं कहता है ये गुण को कह दिया अच्छा तथा उदाहरण यथा दधने जूहती तो दधना जूहोती पैसा जूहोती इत्यादि उपलक्षणार्थम मूल में कहा दधना जूहती कहीं होगा पयसा जूहती स ही विधि तृतीय या तृतीय है यहाँ दधना तो तृतीय या जो तृतीय विभक्ति जहाँ आ जाएगा वो अंग होगा ना अंगी होगा अंग हो, हो जाएगी तो प्रतिपन्न अंग भाव दध्यादे है समान अधिकरण है तो प्रतिपन्न अंग भाव येन नधन वो दधि हो गया प्रतिपन्न अंग भाव उसका अग्निहोत्र जुहोती विम संबंध विधाते अग्निहोत्रम जुहोती उसमें विहित हुआ होम वो होम के साथ संबंध हो जाएगा दधिका किस किस से होगा विभक्ति से होगा ना एक विधाना ना एक पद विभक्ति भी दिखाते हैं प्रतिपन्न अंग भाव से तृतीय विभक्ति के द्वारा अंग भाव प्राप्त हो गया दध्यादर वो किसका अंग हो जाएगा कहते हैं कि अग्निहोत्रम इति जुहोती विम तो के साथ होम का संबंध विधत्ते तो दधना दधना जुहोती ये जो दधि में जो तृतीय है वो जूहती के साथ संबंध करवा देगा दधि को कहते तो से से। आ गया कहते हैं, बाकी अंतर से। जुआती में जूहती है यहाँ विधान नहीं हो रहा है तो दधि का विधान हो रहा है ज्योहती का विधान नहीं हो रहा है फिर जूहती कहां से मिलेगा कहते वाक्यंतर से वाक्यांतर से जूहती मिला उस जूहती को यहां अनुवाद कर दिया जूहती दधना का विधान कर दिया तो दधि को जोहती के साथ संबंध करवा दिया यहाँ दो विधान नहीं हो रहा है एक ही विधान हो रहा है तो दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी दोगी। हो गया अच्छा आगे अगर इसको करेंगे विभक्ति श्रुति तृतीय विभक्ति से अंग हो गया दधी यादव का अंग हो गया अच्छा नव पक्ष कहता है कि अभी आपका क्या हो गया दधना होमम भावित अर्थात दधि के द्वारा होम संपादन करे और होमे न इष्टम कि होम क्यों करेंगे इष्ट के लिए जो इष्ट पदार्थ है तभी तो क्या हुआ दो वाक्य हो गया दधना होमम भाव और होम एन इष्टम भाव अभी होम का दधि के साथ अन्वय हुआ ना होम का इष्ट के साथ अन्वय हुआ प्रथम वाक्य के द्वारा दध न होम भावित होम का दधि के साथ संबंध हुआ <sneska> द्वितीय वाक्य में होम इष्टम न इष्टम भावित तो होम का इष्ट के साथ संबंध हुआ अभी होम का अंग दधि के साथ हुआ ना होम का इष्ट के साथ हुआ दोनों के साथ हो गया जब दधि के दधि का अन्वय होम के साथ होगा होम प्रधान होगा ना गौण होगा और होम जब इष्ट के साथ अन्वय होगा इष्ट प्रधान हो जाएगा दधि गौण हो जाएगा तो, ए होमो गौण हो जाएगा तो अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं वाक्य आपका एक ही है दधना जुगती और इसी के द्वारा आप ये होमो को एक बार प्रधान बना देते हैं एक बार होमो को गौण बना देते हैं ये तो विरुद्ध बात है वाक्य एक है और आप दो प्रकार से इसको देख रहे हैं ये कैसे होगा इसको ले कहते हैं विरुद्ध त्रिकोण अर्थात ये तीन तीन दो सेट आ जाएंगे यह है के तीन यह है के तीन ये तीन।, तीन तीन में विरोध होगा अर्थात दधि में होमो के दृष्टि होमो के दृष्टि दधि का दृष्टि से होमो में तीन आएंगे और इष्ट का दृष्टि से होमो में तीन आएंगे बताएंगे आगे जैसे दधि का दृष्टि से होमो प्रधान हुआ तो उसमें तीन चीज आ जाएगा अभी प्रधान बनकर के तीन चीज आएगा और जब होम इष्ट तो का दृष्टि में होमो को देखेंगे अभी होम गौण हो जाएगा तो गौणों का दृष्टि से वो गुण नहीं आएगा जो प्रधान का दृष्टि से आया था क्योंकि जो प्रधान का गुण होगा वो गौणों का गुण होगा क्या नहीं होगा अभी होमो में प्रधान के चलते तीन गुण आ रहे हैं और गुण के गौण के चलते भी तीन गुण आ रहे हैं और ये तीन गुणों विरुद्ध होगा क्या तीन गुणों कहते हैं ननु न नु दध न होम भावत होमे न इष्ट भावतधि और होम कभी कर्ण हो जाएगा इष्ट के प्रति तभी साध्यत्व कर्णत् च होम से अन्वय सोम एक साध्या, के दृष्टि में साध्य दूसरे के दृष्टि में कर्ण हो गया कर्ण स विरुद्ध त्रिक द्वय प्रसंग अभी दो विरुद्ध चीज आ गया क्योंकि जब साध्य होगा एक त्रिक आएगा त्रिको अर्थात तीन और जब करण होगा दूसरे तीन आएंगे और ये तीन परस्पर का विरुद्ध होंगे कैसे दिखा रहे तथा तो दधना जूहोती सकृद उच्चारित सकृद अर्थात एक बार एक बार उच्चारण हुआ दधना जूहति जूहती इति आख्यात दधिरूप गुणे किंचित विशिष्टे, किंचित इष्टे अभी जूहती होम है वो आख्यात तो है वो भी दधि रूप गुणों के साथ भी अन्वय हो रहा है और कुछ इष्ट भी यहाँ है दधना ज्योति से कुछ इष्ट भी होगा तो दधि रूप गुणे किंचे तो अन्वय किसका होगा होम का होम किंतु तो कितने बार उच्चारण हुआ है एक बार तो कहेंगे तंत्रेण सम्बंध अंगीकार है सक्रिय सकृद उच्चारित्व सती अनेकार्थ एक बार हुआ किंतु दो प्रकार से आप अभी कर रहे हैं तंत्रेण संबंध अंगीकार सती कहने से अभी उपाधेयत्व विधेयत्व गुणवत्व एक त्रिक अच्छा अभी इष्ट को दृष्टि में रख करके क्या करेगा व्यक्ति होम करे तो होम हो गया उपाधेय ग्रहणीय इष्ट के दृष्टि में होम में उपादेयत्व आ गया ग्रहणियत्व आ गया ग्राह्यत्व और इष्ट के दृष्टि में होम का विधान किया जाएगा ये इष्ट चाहिए तो ये होम करिए होम में आ गया विधेयत्व होम में पहले आ गया उपाधेयत्व आगे विधेयत्व और इष्ट प्रधान होगा ना होम प्रधान होगा तो होम गौण हो, हो जाएगा तो होम में आ गया गुणत्व तो उपाधेयत्व विधेयत्व गुणत्म च एकम त्रिकम गौण अर्थात तो उसमें गौण का अर्थ उसमें गुणत्व तो धर्म रहेगा तो गौण क्यों कहेंगे कहते गुणत्व तो रहा अर्थात गुण है वास्तविक तो गुण को गौण कह दिया गया गुण है इसलिए गुणत्व तो रहा होम इष्ट के अपेक्षा गुण हो गया इति एकम त्रिकम और दधि के अपेक्षा ये दधि क्यों ग्रहण किया क्या करने के लिए तो इसलिए दधि के अपेक्षा पहले हो गया उपाधेयत्व ये हो गया इष्ट अपेक्ष तीन चीजें आ गया अभी दधि दधी अपेक्ष में उद्देश्य आएगा क्योंकि होमो को उद्देश्य करके दधिका विधान कर रहा है होमो में उद्देश्य आ गया और होमो में अनुवाद्य माया होमो का अनुवाद करके दधिका विधान कर रहा है अग्निहोत्रम जुहु से होमो प्राप्त है और दधना जुवती में होमो का अनुवाद कर दिया तो उद्देश्य बनाया और उसका अनुवाद कर दिया और अभी दधी और होम में प्रधान कौन होगा तो होमो में आ जाएगा प्राधान्य तो के की अपेक्षा होमो में तीन चीज आ गया इति इति अच्छा, अपरम त्रिकम हो में संप में दूसरा त्रिका आ गया कथम तो ये पूर्व पक्षी समझा रहे हैं, इतना समझा दिया फिर भी सिद्धांत पूछता है कैसे दो त्रिको कैसे आ गया तो पूर्व पक्षी क्या श्री फिर सुन लीजिए फलम उद्देश्य होम उपादियते फलम हो गया इष्टम फलम उद्देश्य होम उपादियते और फलम अनुद्य होम विधेयत होम में विधेयत्व आ जाएगा फल इष्ट इष्ट को उद्देश्य करके होम का ग्रहण किया और होम का इष्ट का अनुवाद करके होम का विधान करते हैं इष्ट का अनुवाद करके होम का विधान करते हैं आगे ओ कैसे कहते हैं कि होमेन इष्टम भावयेत होमेन होम का विधान करते हैं इष्टम भावयेत इष्ट का अनुवाद करके होम का विधान कर दिया और फलम प्रधानम होम उपसर्जनम गुणत्व तो आ गया होमो में उपसर्जन अर्थात गुण फलम इष्ट प्रधान हो गया होम गुण हो गया तो ये गुण अर्थात उपसर्जन हो गया एवं होम उद्देश्य दधि उपाधि होम को उद्देश्य बना करके दधि का ग्रहण करता है तो होम हो गया उद्देश्य ना उपादय होम हो गया उद्देश्य और होम अनुद्य दधि विधिये होम का अनुवाद कर दिया अग्निहोत्र जुह या से होम प्राप्त था अग्निहोत्र जुहती में इसका अनुवाद कर दिया अनुवाद करके दधि विधान कर दिया तो होम में अनुवाद्योम आ गया होम का अनुवाद क्या अनुवाद आ गया अनुवाद करके तुआ को तो लेकिन और होम प्रधानमंत्री दधी उपसर्जनम दधी और होम में होम प्रधान हो गया तभी देखिए ततस्य होम होमे फल अपेक्षाया उपादेय और विधेयत्व गुणवत्व फल के अपेक्षा। और दधि गुण अप्यम अनुवाद्यम प्राधान्यम अभी होम में गुण आया ना प्रधानत्व आया दोनों आज्ञा अभी होम में विधेयत्व आया ना उद्देश्य तो आया दोनों आ गया और उसमें अनुवाद्य आया ना उपाधेयत्व आया दु. ये भी दोनों आ गया ऐसे परस्पर का विरुद्ध हो गया ततच होम में ये हो गया प्राधान्य संपद्य थे ये विरुद्ध तरीका कहते हैं ये विरुद्ध त्रिको कहीं कहीं सब विचार दिखाते हैं दिए दिए आगे नत्र तो पूर्व पक्ष क्या कह दिया तंत्रेण उच्च तो संबंध करने से ये दोष आ जाएगा तंत्रेण तो सिद्धांत कहता है कि नत्र न तंत्रेण संबंध न छ पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत कहता है कि अत्र न तंत्रेण संबंध यहाँ तंत्र के द्वारा संबंध नहीं किया जाता है किंतु पृथक होम आवृत्तिया संबंध बहुत पृथक होम तंत्र अर्थात दधना जूहोती में जूहोती का एक ही बार श्रवण हुआ है उसको इष्ट और दधि दोनों के साथ अन्वय करेंगे तो तंत्र करना पड़ेगा तंत्र अर्थात एक बार उच्चारण होने पर दोनों के साथ करेगा सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा यहाँ तंत्रेण संबंध नहीं है पृथक होम का आवृत्ति करेंगे अर्थात दधना जूहोती में इष्टम भाव हो आवृत्ति करेंगे शब्द उच्चारण करेंगे सकृद उच्चारित तो सती दो को जोड़ देंगे तो दोष आ जाएगा सकृद उच्चारित करके दोनों के साथ जोड़ देंगे तंत्र हो जाएगा दोष आ जाएगा किंतु सिद्धांति कहेगा कि नहीं, नहीं नहीं हम और एक बार उच्चारण करेंगे अर्थात जूहोती का दो बार उच्चारण करेंगे आवृत्ति अलग है तंत्र अलग है जैसे कहते तो है लह परश पदम तो लह परशी पदम परशी पदम कितने अठारह है कहेंगे फिर आगे आत्मनिक पदम न कर दिए ठीक है नौ भी मान लीजिए अभी एक ही लह के स्थान पर आप नौ विधान कैसे करेंगे भस्म नौ कैसे एक ही क्योंकि स्थानीय तो लह एक ही है ना तो वहां कहा गया कि ये आप आवृत्ति करेंगे तो प्रति प्रधान गुणावृत्ति ऐसा दिखाया गया तो अर्थात आवृत्ति करेंगे तो के स्थान पर लिप ल के स्थान पर तस ल पर जी आवृत्ति करेंगे उच्चारण करेंगे उच्चारण बार बार होगा ली है अतः ल स्थान है तिप ल स्थान है तस जी आवृत्ति हो गया और एक ही लॉ कह देंगे और उसके स्थान पर न करेंगे कहेंगे तंत्र। दोनों में अंतर है तंत्र होने से विरोध त्रिका हो गया सिद्धांत कहते तंत्र ता नहीं करेंगे आवृत्ति करेंगे आवृत्ति करने से दो अलग अलग है अर्थात हो जाने से फिर जिसके साथ रहेगा उसके साथ अन्वय हुआ तो दावत तभी होमो में केवल उद्देश्यत्व और उपादय ना उद्देश्युवाद्यम प्रावधान्युवाद्य होमो को अनुवाद करके अब दधी विधान करते हैं अग्निवत्र जो से प्राप्त था यहाँ पर अनुवाद कर रहे आवृत्ति क्या अभी हो गया कि दधना होमम भावेत होमे इष्टम भावेत होमो को आवृत्ति कर दिया दधना होमम भावैत होमेन इष्टम भावैत तो जो जूहति है उसको होमम भावैत होमम भाव होमम भाव का अर्थ तो दधना जूहती और हवन न इष्टम इस प्रकार के दो वाक्य कर लिया तो दधना जूहती में एक होम आ गया हवन इष्ट वो अलग शब्द वा है ये शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं है तभी दधी होमो का जो विचार होगा दधी में केवल ए होमो के केवल तीन ही आएंगे क्योंकि वो होमत अभी उसी जो शब्द उच्चारण से वो तो इष्ट के साथ अनुय नहीं हो रहा इष्ट के लिए तो दूसरा होम है मतलब वो दूसरा शब्द है वो शब्द में तीन आएंगे सिद्धांति कह दिया आवृत्ति कर देंगे तो दोनों भाग कर देंगे फिर एक में नहीं आएगा दो सौ नहीं आएगा सिद्धांती ये कहता है इसमें तो अलग करने के इसमें तीन तीन तीन नहीं मतलब एक ही एक ही उच्चारण में छ नहीं आ रहे आगे अलग अलग हो गए मतलब दो वाक्य हो गया तो उसमें किन्तु एकदी मतलब पूर्व पक्ष क्या करे वाक्य भेद प्रसंगत अभी दो वाक्य कर दिया ये से हो जाएगा दधना होम भाव होम ए न इष्टम भाव ये वाक्य द्वय प्राप्ते हैं तस्मात् न दधि शब्दो गुण पर इसलिए दधी यहाँ गुण नहीं होगा पूर्व पक्ष कहेगा क्योंकि दधि को गुण मानेंगे तो वाक्य भेद होगा आवृत्ति करेंगे तो आवृत्ति नहीं करेंगे तो अंतर करेंगे तो विरुद्ध त्री को होगा इसलिए दधी यहाँ गुण हो नहीं पाएगा ये गुण विधि नहीं होगा गुण विधि क्या थी हाँ ग्रोह कह रहा है ये गुण विधि नहीं सिद्धांत कहते हैं भ्रांति मत तो तो भ्रांति हो गया तथा तो ये साध्यत्व कर्णत्व एक युगप तंत्रेण संबंध आशंक्य तत्र विरुद्ध त्रिकोद्वय से प्रसक्तिर्भवती जहाँ उसी को साध्य भी कह रहे हैं कारण भी कह रहे हैं वहाँ विरुद्ध त्रिको हो जाएगा किंतु दधना जुहोती ये जो वाक्य है यहाँ वो साध्य है होम उसमें अभी हम कारणत्व तो का होम को अभी कारणत्व तो का बुद्धि में नहीं है होम कारण कब हो जाएगा अग्निहोत्रम जूहिया तो इसलिए ये वाक्य में हवन जो है वो केवल साध्य है वो करण है ही नहीं इसलिए दो वाक्य यहाँ आप कहा से ले आते हैं जो आप होमे न इष्टम भावैद कह देते हैं वो तो अग्निहोत्र जो हुई आत्मे है तो इसलिए दो ये अलग अलग हो गए इसके लिए और दृष्टांत तय करके समझाते हैं ठीक है मतलब इसका तात्पर्य इतना हो गया सिद्धांति कह जाएगी हम यहाँ होमो को केवल साध्यत्व ले रहे हैं दधी के साथ होमको को इष्ट के साथ कर्ण तो ये ने वाक्य में नहीं ले रहे हैं तो वो तो अग्निहोत्र जुह में है तो इसलिए यहाँ होम करण नहीं बन है जहां कर्ण भी है साध्य भी है हो जाएगा तो विरुद्धत्रिका आ जाएगा स्पष्ट हुआ ना जहाँ कर्ण भी हो जाएगा साध्य भी हो जाएगा वहाँ विरुद्ध आ जाएगा विरुद्ध नहीं लेंगे तो वाक्य भेद लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा दोनों में से कोई मानेंगे जैसे स्व में नजे वहाँ अगर आप मानेंगे तो ये जो सोम मतलब यजत तो याग एन इष्टम भावेत है सोमे यागम भावेत तभी याग में विरुद्ध होगा उसको वारण करेंगे तो वाक्य भेद होगा वाक्य भेद को दूर करने के लिए पद में लक्षणा कर दिया मतुपर्थ्य कर दिया सोमवता याग एन इष्टम्भावत कभी सोम और याग को अलग नहीं रखा विरुद्ध तो त्रिको को वारण करने के लिए वाक्य भेद वाक्य भेद को वारण करने के लिए लक्षणा तो लक्षणा कर दें समाधान ठीक है थे। आज यहाँ तक ओम शंकर